गीता तत्व चिंतन अवतार मीमांसा एक एक सौ दस अवतार की पहचान उसके चार लक्षण प्रश्न उठता है कि तब क्या अवतार महज मनुष्य के मन की एक कल्पना है क्या उसमें कोई वास्तविकता नहीं है इसका उत्तर यह है कि अवतार मात्र कल्पना नहीं है वह केवल भाव का सत्य नहीं है तो इतिहास का भी सत्य है अब यह इतिहास का सत्य उस प्रकार प्रमाणित नहीं किया जा सकता जैसे हम विज्ञान के किसी प्रयोग को प्रयोगशाला में सिद्ध करते हैं तब प्रश्न उठ सकता है कि फिर अवतार की पहचान क्या है एक ज्ञान सिद्ध महात्मा भी तो उच्च माध्यमिक अवस्था में रहता है तब एक पहुँचे हुए महात्मा और अवतार में अंतर क्या है अनुभवी संतों ने तथा शास्त्र ग्रंथों ने अवतार के चार लक्षण माने हैं पहला उनका जन्म मैथुनी नहीं होता अर्थात जिस प्रकार जीव का जन्म माता पिता के रज और वीर्य के संयोग से होता है अवतार का वैसा नहीं होता दूसरा उन्हें अपने जीवन के प्रारंभ से ही अपने दैवी स्वरूप का भान होता है इसलिए बचपन से ही उन्हें माया का स्पर्श नहीं रहता तीसरा वे सामान्य ज्ञान सिद्ध महात्मा की तुलना में अतिशय आध्यात्मिक क्षमता सम्पन्न होते हैं श्री रामकृष्ण देव की भाषा में सामान्य ज्ञान सिद्ध लकड़ी के एक टुकड़े के समान होता है जो स्वयं तो नदी को पार कर लेता है पर यदि कोई पक्षी उस पर बैठे तो डूबने लगता है अवतारी पुरुष एक विराट लट्ठे के समान होता है जो अपने साथ साथ सैकड़ों लोगों को बिठाकर पार ले जाता है जब अवतार आते हैं तो सैकड़ों व्यक्ति उनका आश्रय लेकर जाते हैं सिद्ध लोग बहुत कष्ट से स्वयं तर पाते हैं रेल का इंजन इंजन खूज जाता है और भारी भारी माल से लदी हुई गाड़ियों को भी खींच ले जाता है अवतार भी उसी प्रकार हजारों मनुष्यों को ईश्वर के पास ले जाते हैं चौथा उनमें एक अपूर्व आकर्षणीय शक्ति होती है जैसी संसार में और कहीं पाई नहीं जाती जब हम अपने यहाँ माने गए अवतारी पुरुषों को इन चार लक्षणों की कसौटी पर कसते हैं तो पाते हैं कि वे सही सही भगवान के अवतार थे श्री राम का जन्म यज्ञोद्भूत चरु के माध्यम से हुआ श्री कृष्ण के जन्म की घोषणा आकाशवाणी ने कर रखी थी तथा देवकी वसुदेव ने उन्हें व्रत और तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया था बुद्ध की माता माया देवी ने स्वप्न के माध्यम से उन्हें पाया चैतन्य महाप्रभु की जननी शचि माता ने भी अलौकिक माध्यम से उनकी प्राप्ति की हमारे अपने युग में ईश्वर के अवतार के रूप में श्री रामकृष्ण आए एक ओर उनके पिता क्षुधिर ने गया धाम में स्वप्न से देखा कि भगवान गदाधर उनसे कह रहे हैं क्षुधिर मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी सेवा ग्रहण करने तुम्हारे पुत्र रूप से अवतूर्ण होंगे तो दूसरी ओर कामारपुकुर में उनकी माता चंद्रमणि देवी युगियों के शिव मंदिर के सामने खड़ी हो लगभग उसी समय क्या देखती हैं कि अचानक शिवलिंग तेजोमय हो उठा और वह तेज पुंज उनके पास आकर उनके उदर में समा गया और उन्हें ऐसा लगा मानो गर्भ ठहर गया हो अब यदि इस पर कोई यह कहे कि हमारे यहाँ तो केवल दस या चौबीस अवतार माने हैं ये श्री राम कृष्ण कहाँ से नए अवतार आ गए तो उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में जहाँ पर भगवान व्यास दस या चौबीस अवतारों की बात करते हैं वहीं पर यह घोषणा करना भी नहीं भूलते ये अवतारा या या हरे सत्वनिधे दिजा अर्थात भाग भगवान के अगुणित अवतार होते हैं 111